ओम शांति कृष्ण यजुर्वेदिया कठो उपनिषद इसमें हम प्रथम अध्याय का अंतिम तृतीय बल्ली में आज सोड़ा देखेंगे। यह सोलह सौ सप्तश मंत्र इस बल्य और इस अध्याय का समाप्ति को कहते हैं सोलह सौ मंत्र का अवतरणी देते हैं भाष्यकार प्रस्तुत विज्ञान स्तुत्यर्थम आह श्रुति प्रस्तुत यद विज्ञानम अर्थात जो ब्रह्म विद्या यमराज्य उपदेश कर रहे हैं तो यह आरंभ हुआ और आगे भी चलेगा इसका स्तुति के लिए आहुति कह रही है ब्रह्म विद्या का स्तुति करके मृत्यु मृत्यु मृत्यु प्रोक्तं प्रोक्तं प्रोक्तं च च ब्रह्मलोके ब्रह्मलोके महीन नाचिकेतम नाचिकेत का अर्थ नाचिकेता के, के, तो के, के द्वारा प्राप्त किया गया यमराज जी कहे यह जो विद्या यह विद्या उपाख्यान इसमें अर्थात नचिकेता यमराज ऐसे गुरु शिष्य ये सब उपाख्यान के द्वारा अर्थात कथान के, के माध्यम से ये सब कहा गया और विद्या का कथन होने से पहले और भी कितना सब विचार हुआ वो सब में अधिकार दिखाया गया वास्तविक अधिकार नहीं है तो विद्या नहीं होती है श्रवण होने पर भी श्रवण करने पर भी विद्या नहीं होती है तो ये नचिकेता प्राप्त तो किया इसलिए उसको नाचिके कहा जाता है और ये उपाख्यान और अर्थात नचिकेता इसमें विद्यार्थी है क्योंकि जो संप्रदाय चलता है संप्रदाय विद्यार्थी को शिष्य को लेकर के संप्रदाय चलता है गुरु को लेकर के नहीं तो क्योंकि सम्य प्रदीयते अस्मयी संप्रदाय तो प्रदीयते अस्मयी अर्थात यहाँ विद्यार्थी मुख्य है संप्रदाय में और यह जो ब्रह्म विद्या प्रोक्तम इति मृत्यु प्रोक्तम सनातनम सनातनम अर्थात ये चिरंतन ये वैदिक विद्या होने से वेद जैसे सनातन चिरंतन चिरंतन है इस प्रकार की यह भी और श्रुआ अर्थात आचार्य से श्रवण करके उक्वा उगतवा फिर उसको अन्य को व्याख्यान करके यह कौन कर पाएगा कहते मेधावी मेधावी वही श्रवण भी ठीक कर पाएगा और स्मरण रख करके समझ करके दूसरों को यह समझा भी पाएगा मेधावी में क्या सूत्र लगा मेधासनि मेधावी विग्रह क्या होगा अश अस्थिति मेधावी ब्रह्म लोके महियते ब्रह्म लोके ब्रह्म एवं लोकलोक अर्थात ब्रह्म प्राप्ति करता है ये श्रुवा श्रवण उक्त मनन श्रवण मनन होने से आगे निधिध्यासन स्वाभाविक होगा तो निधिध्यासन से आगे तत्व निश्चय हो जाएगा तो ब्रह्म लोके महियते अर्थात परमात्मा प्राप्ति करेगा भाष्य में नाचिकेतम नचिकेत प्राप्त नाचिकेतम नचिकेत प्राप्त अण हो जाने से नाचिकेत नचिकेत टी वाह का लोक भी हुआ अच्छा लेना पड़ेगा नचिकेता संबंधी होने से नाचिकेत नचिकेत प्रातपदक है टीवा का लोक हुआ प्रातिपदिका मृत्यु प्रोक्तम मृत्यु यमराजी के द्वारा यह ब्रह्म विद्या व्याख्यान किया गया मृत्यु न प्रोक्तम मृत्यु प्रोक्तम इदम आख्यानम आख्यान अर्थात उपाख्यानम उपाख्यानम बलित्रणम ये तीन बलि में कहा गया प्रथम अध्याय का तीन बलि हो गए सनातनम मंत्र में कहा गया यह सनातनम ये विद्या अर्थात चिरंतनम क्यों चिरंतनम वैदिकवात वेद तो में ही ये प्रतिपादित है होने से चिरंतन भी है हेतु है देते हैं वैदिक प्रतिपाद्य होने से चिरंतन उक्त कह करके ब्राह्मणे भर श्रुतवा आचार्य आचार्यभ्यो तो उक्त ब्राह्मणे दिखता है अर श्रुतवा आचार्यभ्य ये प्रथम अभ्यस ब्राह्मणेभ्य है ये किस विभक्ति होगा आचार्यभ्य ये भ्यस किस विभक्ति होगा ब्राह्मण्य में क्या विभक्ति हो जाएगी चतुर्थी उनके लिए और श्रुत्वा आचार्य आचार्यभ्य पंचमी आचार्यों से ब्राह्मणे अर्थात मुमुक्षेभ्य मोक्षियों को मेधावी ब्रह्म लोक ब्रह्मलोकस्म आत्मभूतः आत्मूत आत्मभूत उपास होती मेधावी अर्थात तत्व को ग्रहण करके आगे दूसरों को उसका वितरण अगर करेगा तो ब्रह्मलोके महियते महीग्रह देते हैं ब्रह्म एवं लोकती इति लोक अर्थात ब्रह्म अर्था, प्राप्ति वो करता है तस्मिन महीत महियते, महियते अर्थात आत्मभूत सन अर्थात ब्रह्म रूप हुआ क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान होगा अहम अस्मि इस प्रकार के असौ नहीं तद् इस प्रकार नहीं तो जब फिर ब्रह्म ज्ञानी होगा तो उपास्यो होती दूसरों के द्वारा उपास्य आगे मंत्र कहते हैं ब्रह्मसंसदी श्राद्धकाले वा इति यईम पुह्य प्राधे तयतम त्राद्ध काले आनताय कल तदनियाय कलते इम परमम गुह्यम ये जो ब्रह्म विद्या है वो परमम गुह्यम गुह्यम कहने का अर्थ है कि ये सामने में होने पर भी जैसे पदार्थ अगर हमारी दृष्टिशक्ति नहीं है सामने में होने पर भी दिखेगा नहीं इसी प्रकार के ब्रह्म विद्या का व्याख्यान विचार हमारे सामने होने पर भी अगर हम में योग्यता नहीं है तो ग्रहण नहीं होगा तो पदार्थ होने पर भी प्रतीति गोचर नहीं होना यही उसका गुह्यत्व है तो कहीं दूर में जाकर के है वो तो बात अलग है यहाँ तो जैसा कहा गया श्रवण आया फिर बहुवीर यो न लभ्य तो प्राप्त नहीं होना वो बात है तो आगे ये सब भी कहेगा श्रीण बंधु तो भी बहवो यम न विधु अर्थात तो प्राप्त होने पर भी व्याख्यान हम श्रवण करते हैं फिर भी नहीं होता है तो इसलिए ये सब कहा जाता है योग्यता इसमें भी बहुत मतलब अधिक जरूरी है योग्यता है तो ग्रहण होगा नहीं है तो नहीं है तो इसलिए अर्थात ये ब्रह्म विद्या ये ले करके बांटने वाला चीज नहीं है ये तो केवल जो पिपासु है कहा जाता है जिसको प्यास लगा है तो उसी को ही ये ग्रहण हो सकता है अर्थात खोजने वालों को ही देने से ये लाभ है अर्थात तो जबरदस्ती करके नहीं नहीं आप तो इसको श्रवण करो हो जाएगा वो कुछ नहीं होगा जो वास्तविक खोजता है उसी को ही होगा तो खोजता है अर्थात वो भी तैयार हो रहा है मार्ग में जो सब कहा जा रहा है वो सबको मतलब जीवन में वो सब लाने के लिए कठो उपनिषद कहीं कहीं प्रथम पढ़ाया जाता है यहाँ तो मुक्ति को उपनिषद में जो क्रम दिया गया ईसा कहना कठो हम लोग उस क्रम में चलते हैं कहीं कहीं इसको प्रथम आरंभ करते हैं क्योंकि प्रारंभिक वेदांतियों के लिए इसमें जो योग्यता संपादन कहा गया है बहुत महत्वपूर्ण है बाकी किसी उपनिषद में इतना मतलब अधिक परिमाण में इसका विचार नहीं किया गया ये तो लगभग दो बलि तो उसी में चला गया रितम पिबं तो वहां से थोड़ा आरंभ किया गया विचार नहीं तो पूर्व दो बलि तो केवल योग्यता संपादन में गया तो इतना महत्वपूर्ण है इसके लिए यहाँ भी अंतिम में फिर स्मरण करा देते हैं परमम गुह्यम अगर हमारा इंद्रिय इतना अगर तीक्ष्ण नहीं हो जाएंगे तब तो ग्रहण नहीं होगा इसलिए मंत्र भी आ गया दृश्यते त्योग्र बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्मी अगर हमारे बुद्धि वासना रहित नहीं हुआ तब ये ग्रहण भी नहीं होगा इमं परम गुह्यम ब्रह्म संसदी प्रयत श्रावयत ब्रह्म संसदी अर्थात ब्राह्मणों का गोष्ठी ब्राह्मणों का गोष्ठी अर्थात मुमुक्षों का जो सभा अर्थात मुमुक्षों को प्रयतः श्रावय खाली श्रावयत नहीं प्रयतः श्रावयत प्रयत श्रावयत अर्थात भाष्यकार कहते हैं सूची भूतवा खाली सुबह स्नान करने से नहीं होगा कहते हैं सूची भूतवा अर्थात तो मन को भी पवित्र रख करके तो श्रावयत प्रयत अर्थात विषय का स्पष्टता के साथ प्रतिपादन करना चाहिए जैसे सूची अर्थात अगर हम शरीर को धोधा करके स्नान करके साफ कर, कर दिए इसी प्रकार के मन को साफ करना मन को साफ करना अर्थात विषय हमें स्पष्ट हो जैसे प्रयतः श्रावयत श्रावयत अर्थात सुनाए श्रावयत में धातु क्या हुआ शुरु श्रवण से ये बन जाएगा श्रावयत नीच अर्थात धातु क्या हो जाएगा श्रावी, श्रावी। और तद श्राद्ध कालेवा, श्राद्ध समय में भी अगर दूसरों के सुनाए, ये कहीं कहीं इसलिए होता है जो निर्वाण दिवस इत्यादि श्राद्ध इत्यादि में इसको भी पढ़ते हैं, अर्थात ये कठोपनिषद गाय प्रथम तीन बल पढ़ते है श्राद्ध का अगर सुनाए तो श्राद्ध समय में भी जो भोजन के लिए ब्राह्मण लोग उपस्थित होते हैं तो उनको भी सुनाए तो आनंत्याय कल्पते इसका फल बहुत अधिक होता है तद अनंत्याय कल्पते वेदांत का अगर श्रवण गुरु शुश्रु दिने दिने तो वेदांत श्रवणात् भक्ति संयुक्ता गुरु शुश्रुषया लब्धा कृष्ण्रासी फलम लभित कहते हैं दिने दिने प्रत्येक दिन वेदांत श्रवण गुरु शुश्रुषया न भक्ति संयुता भक्ति भी होनी चाहिए और नहीं तो ग्रहण नहीं होगा हाँ ठीक है ये कहते हैं कहते हैं उस प्रकार की बुद्धि नहीं होनी चाहिए हम जिनसे श्रवण करते हैं मानना होगा ये तो परम ब्रह्म का साक्षात रूप है इसलिए प्रतिदिन हम लोग भी हैं ईश्वर गुरु रात में करते हैं और गुरु शुश्रूषया लब्धा ये भी करना है गुरु शुश्रूषा गुरु शुश्रूषा कोई गुरु को आवश्यक नहीं है ये गुरु शुश्रूषा अर्थात हमारे अंदर में, तो तो तो गा। तो तो में अहंकार नहीं है इसका द्योतक है तो अहंकार रहेगा अहंकार परिचन्न भाव परिच्छिन्न भाव रहेगा तो ये वेदांत अपरिछिन्नों को कहेगा ये कहाँ होगा ये तो विपरीत हो गया तो गुरु शुश्रूषा ये बताता है कि हमारे अंदर में अहंकार नहीं है अनंत्याय कल्पते अर्थात फिर महत फल होगा कृच्छ्र अशी कहते हैं अशी कृच्र चंद्रायण व्रत करेगा तो अगर उसको हिसाब लगाएंगे तो चौबीसों दिन हो जाएगा तो चौबीसों दिन करने से वो व्रत जितना फल होगा एक दिन वेदांत श्रवण से उतना लाभ होगा इससे संस्कार बनेगा कि हम अपरिचिन्न हैं, और वो चंद्रायण व्रत करने से वो कभी वो संस्कार नहीं होगा कि हम अपरिचिन्न है भाष्य में यह कसिदिम ग्रंथम परम प्रकृष्ट गुह्य गोप्यम श्रावत ग्रंथ तो ब्राह्मण संसदी ब्रह्म संसति प्रयत सूची भूत यहाँ तक एक अंश हो गया जो कोई यह यंथ को प्रकृष्ट गुह्य यह ग्रंथ अर्थात यह ग्रंथ में जो पदार्थ तो कहा गया श्रावय कहते हैं ग्रंथ तो ग्रंथतः तो पारायण करें अर्थ तो उसका व्याख्यान हो हमको समझ में आया तो जहां ये अर्थ तो नहीं हो पाता है कहते हैं कम से कम पारायण करना चाहिए इसलिए बहु स्थान पर ये है कि उपनिषद का भाष्य का मंत्र का भाष्य खाली पारायण करिए अगर तात्पर्य ग्रहण नहीं हो रहा है कम से कम ग्रंथ तो श्रावयत पारायण का अभ्यास करवाएं अगर विचार में रुचि है तो विचार तो करना चाहिए अगर नहीं हो पा रहा है तो कम से कम पारायण करें करने से धीरे धीरे शब्द संस्कार बढ़ता है शब्द संस्कार जब दृढ़ होता है फिर कभी कभी मन में उठेगा ये शब्द का क्या अर्थ उठने से कहेंगे आगे वो अर्थ तो जाएगा तो अगर अर्थ में अर्थात वेदांत तो विचार में रुचि नहीं हो रही है तो पारायण करें भाष्य इत्यादि का कहा करेगा और इसका श्रावण अर्थात सुनायेगा कहते ब्राह्मणान संसदी ब्रह्म अर्थात मुमुक्षियों के प्रयतः शुचिभूत शुद्ध होकर के मनस अर्थात स्पष्टता के साथ श्राद्ध एक हो गया कि कालेक्रह्मसि अथवा श्राद्ध किनका कहते हैं भुञ्जाना ये हुआ हुआ उस श्राद्ध में जो भोजन होता है उस समय में अस्था यह ग्रंथ का करने से आनंत्याय अर्थात अनंतफलाय कल प्राप्त होता है दिवचन अध्याय परिसम्थ्वचन मंत्र में कहा गया तद अनंत्याय कल्पते तद अनंत्याय कलपत यह अध्याय प्रथमाध्याय परिसम्त हो गया काठकोपनिषद प्रथमाध्याय तृतीय बल्ली भाष्य समाप्त तो भी हुआ ये प्रथम बल्ली अर्थात कठोपनिषद का ये आधा अंश पूरा हुआ योग्यता संपादन में ये अंश गया वास्तविक देखेंगे तो संभवतः तो मंत्र संख्या ये प्रथम बल्ली में अधिक है द्वितीय बल्ली के अपेक्षा योग्यता संपादन में अधिक महत्व देते है अर्थात कार्य घटाने में तो बहुत कम समय लगता है तो योग्यता संपादन करने के लिए कैसे के आरंभ होगा इसमें प्रथम कहते हैं कि गृहस्थों के लिए के बात कहा पीतो दका जगध त्रिणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनदा नाम ते लोका तान स ग अगर दूसरों को देना है तो अपना अच्छा चीज देना है दूसरों को खराब चीज दे देगा कहते हैं कि अनदा नाम लोका तान गच्छती स जो अपना लिए अच्छा चीज रख करके दूसरों को तो हमारा काम का नहीं है दे देना वो उस लोग को प्राप्त करेगा अर्थात दान भी अगर करना है तो अच्छा चीज ही देना है तो, और ये बृहदारण्य में भी आता है ये प्राण विवाद घटना में वो बाघ गायन किया सभी के लिए और जो उसमें जो सामान्य चीज तो सबको बांट दिया और यद तद आत्मा अपने लिए रख लिया क्या हो गया उसे असुर लोग आकर के पाप से विद्ध कर दिए तो जहां स्वार्थबुद्धि प्रथम मंत्र में दिखाया गया कि स्वार्थ बुद्धि हुआ तो आप घिरने लगेंगे तो हमको ये वहीं से ग्रहण करना है अर्थात तो हमारा कर्म सब जितना निस्वार्थ हो आगे नचिकेता देखिए कैसा चिंतन करता है कहता है कि मैं तो बहु ना भी प्रथम बहुना में भी मध्यमो कितव्य माद्य करती ये पुत्र है पिता को उपदेश देने का नहीं है अर्थात शिष्य है आचार्य को उपदेश देने का नहीं है फिर भी वो कैसे कहता है अर्थात था हम शिष्य है आचार्य हमको बता रहे हैं हमारा भी अगर कहीं हो सकता है कि ये पुरुष है आचार्य भी एक पुरुष है पुरुष में दो दुव.. सो होता है हो जा सकता है तो हमारा भी कर्तव्य है अगर हमको सही पता चलता है कि यहाँ आचार्यों से त्रुटि हो गया हम विनम्रता के साथ बता देंगे ऐसा नहीं कि ब्रह्म विद्या में चलने वाले आचार्य बहुत ज्यादा अहंकारी होंगे हम कह देंगे तो कहेंगे आप ज्यादा जानते हो इस प्रकार की नहीं वो भी कहेंगे हाँ हाँ जैसे कल हमने कहा तो जंतु कर्तरी तून प्रत्ये होता है ये बात हम कहा कि विग्रह तो कहने का समय हम कहा जन्यते तो ये प्रमाद है क्योंकि कर्तरी होगा तो जन्यते नहीं बनेगा यहाँ जनोर जा होकर के जायोते होगा तो किसी महात्मा ने बताया समझ तो वहां जायोते होना चाहिए हम हम बिल्कुल होगा क्योंकि कर्तरी तुन होता है तो ये प्रमाद हो सकता है कोई अगर इसको बताएगा विनम्रता के साथ बताएंगे तो वो भी दिखाता है सभी का कर्तव्य कैसे एक एक करके कहते हैं आगे नचिकेता कैसे बर मांगता है प्रथम तो पिताजी का सौ होना चाहिए घर के लिए मांग लिया तो ये स्वाभाविक है जब घर में है तो करेगा वही आगे कैसे दिखाते हैं आगे तुम स्वर्ग मध्ययी है मृत्यु इस प्रकार के कहते हैं आगे अर्थात जगत कल्याण के लिए मांगता है प्रथम तो सकाम होकर के करेगा आगे निष्काम होकर के करेगा पूर्ण निष्कामता आ जाएगा तो फिर ये यम प्रेते चिकित्सा मनुष्य आत्मकल्याण के लिए चलेगा जो जीवन में निष्काम नहीं हो पाएगा उसके लिए आत्मकल्याण आगे का सीढ़ी हो रह जाएगा आगे नहीं कर पाएगा तो हमको ये देखना है कि हमारा जीवन में सौ ये निष्काम हो गया क्या आज हम कितने अपने लिए करते हैं ये तो हमको चाहिए तो जितने हमारे लिए हो गया उतना हम परिच्छिन्नता को बनाए रखते हैं ये हम अपरिच्छिन्न कैसे हो जाएगा तो बिल्कुल कैसे मंत्र हमको दिखा रहे हैं तो ठीक है अभी वो योग्य हो गया अर्थात निष्काम कर्मो करके ब्रह्म विद्या का अधिकारी हो गया आ गया गुरु के पास गुरु क्या करेंगे कठोर सेवा में लगाएंगे वहाँ कैसे दिखाते हैं उसको प्रलोभन दिखाते हैं जगत में जितना पदार्थ तो हो सकता है खाली जगत में नहीं यमराज कहते हैं ईमा रामा सरथा सतुरी ये सब को ले जाओ तो नरंभनिया मनुष्य ही इस प्रकार के कहते हैं मनुष्यों को ये प्राप्त नहीं होगा अर्थात ऐसा स्थिति में डालेंगे आप पता चल जाएगा कि हम वास्तविक योग्य अधिकारी है नहीं है तो परीक्षा करेंगे पदार्थ दे करके परीक्षा करेंगे हम लोग सन्यासी हो गए कपड़ा बदल दिए गुरु के पास पदार्थ भी नहीं होगा कि आपको दे करके परीक्षा करेगा वास्तविक हमारा जीवन में कितना निष्कामता आ गया परीक्षा करेंगे सेवा में डालेंगे हमारा कितना किस प्रकार के गुण है देखकर के उसी प्रकार की सेवा देंगे और हम अगर कहेंगे महाराज जी कितने बारे है बोलते हैं ना हम तो गुरु जी यहाँ भेजे हैं सेवा करने के लिए नहीं हमको तो पढ़ने के लिए भेजे हैं तो आचार्य जी को पता चल जाएगा कि आप कितना पढ़ सकते हैं तो सेवा दिया जाएगा तो उसको श्रद्धा के साथ कर देना क्यों इससे हानि नहीं हो जाता हमारा प्रारब्ध पूरा हो जाएगा और नहीं तो ये प्रारब्ध बचा रहेगा कहीं ना कहीं आगे भोगना पड़ेगा और जो चित्त शुद्ध होना चाहिए प्रारब्ध तो शरीर को लेकर था इस जन्म में जैसे ही जैसे भोगना पड़ेगा किंतु वो प्रारब्ध को भोगने समय में अगर हम चित्त शुद्धि कर दिए अगर इस जन्म में ज्ञान नहीं हुआ वो चित्त हमारे साथ आगे जाएगा नहीं जाएगा और शरीर वो तो नहीं जाएगा तो शरीर को अगर हम लगा देते सेवा में तब तो उससे जो आगे जाएगा वो शुद्ध हो जाता अभी उसको लगाया नहीं और वो चित्त जो आगे जाने वाला है वो तो ऐसे कचरा होकर के रहा ये सब हानि ही हो गया ये कैसे बताते हैं वहां तो उसको ये प्रलोभन दिए ये प्रलोभन दिए और नचिकेता सब में पार हो जाते हैं तो सो वा व मत्यदंत कई आगे कहते हैं सर्वेन्द्रियाणाम जरयंती तेजहा और कहते हैं कि ये तो आपके पास ही रहने दीजिए तब ही वाह तब गीते अर्थात वो उसे अतिक्रमण करते हैं दिखाते हैं कि हमें योग्यता है तभी जा करके यमराज जी उनको विद्या का बात कहते हैं और यमराज जी पहले कह देते हैं कि ये विद्या इतना आसान नहीं है तम दूरदर्शन गुढ़ अनुप्रविष्टम कहकर करके, जिनके अंदर में अध्यात्म योग है और वहां भाष्यकार कहते हैं अध्यात्म एवं योग अर्था निधिध्यासन अर्थात चित्त एकाग्र होना यह आवश्यक भी है चित्त एकाग्र कैसा होगा कहते हैं इसीलिए हम लोग सुबह शाम ये जो करते हैं सब महिमन करते हैं शाम को और पाठ जो लोग भी करते हैं अथवा कुछ ना कुछ मंत्र जाप इत्यादि करते हैं ये सब भी करना होगा और ये नहीं करना होगा कहते हैं हम तो इसमें आगे बस और वो सब क्या है ऐसा हमने से क्या है ना वो चित्त का एकाग्रता नहीं आएगा चित्ता एकाग्रता नहीं होने पर क्षणभर के लिए हो सकता है कि हमको ये बुद्धि होगी आत्मतत्व का निश्चय आएगा किंतु तो उसका फल नहीं होगा हमको उसका निश्चय नहीं होगा क्योंकि अनादि दुर्वासन या जो कहेंगे विशेष वाकृष्य मानस व चित्त से वो बार बार उसी में ही जाएगा तो हमको उसका फल नहीं होगा लाभ नहीं होगा तो ये सब बता करके आगे जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी है उसको तो विचार से हो जाएगा जो नहीं होगा उसके लिए कहते हैं ओंकार उपासना करने के लिए ए तद श्रेष्ठम उसका पूर्व एतद तध्यवाक्षरम ब्रह्म ए तदैवाक्षरम परम तो वहाँ उपासना भी कहते हैं अर्थात जिसको जो मुख्य अधिकारी नहीं है अधिकारी तो संपादन के लिए ओंकार का अहंग्र उपासना ये भी केवल संन्यासी कर पाएंगे अर्थात जगत से जो छूट गया भाषण छूट गया वही कर पाएंगे आगे फिर आत्मतत्व का व्याख्यान होता है और जब व्याख्यान आरंभ हुआ आशीन आशीनो दूरम ब्रजति सयानो याति ये सब तत्व को विरुद्ध तत्व को ग्रहण करने का सामर्थ्य चित्त में तभी आएगा जब चित्त शुद्ध हुआ अगर चित्त शुद्ध नहीं हुआ ये निर्विशेष भी है यह सविशेष भी है इस प्रकार की विरुद्ध तत्व को बैठाएगा नहीं क्योंकि दो सत्ता का ज्ञान उसका बुद्धि में आएगा ही नहीं व्यावहारिक सत्ता में महत्व बुद्धि रहने से पारमार्थिक सत्ता ग्रहण नहीं होगा तो ग्रहण नहीं होगा तो विरुद्ध बात तो ग्रहण नहीं होगा तो इस प्रकार के आगे ये बताए और वहां भी और एक चीज कह दिए कि नाविरत दुष्चरिता देखिए नचिकता को परीक्षा कर लिए पूरा उत्तीर्ण हो गया उसका प्रशंसा भी कर दिए फिर आगे जाकर के कहते हैं नाविरत वुश्चरिता ये क्या आवश्यक था कहते है कपड़ा हम बदल दिए अब तो हम तैयार हो गए ब्रह्म विद्या के लिए आगे इसमें ये पूर्व संस्कार अभी अंदर में है ना सब गंगा जी में गए पूर्व संस्कार अभी है ये कभी निकल सकता है फिर इसलिए फिर स्मरण करते हैं कराते हैं ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो न समाहिता ये सब बार बार बीच बीच में स्मरण करवाएंगे इसलिए महाराज जी कहते हैं ना गंगा जी के पास जाते हैं तो नहीं जा पाते तो मंदिर में करते हैं वही बात फिर दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहना है क्या हमने सब कुछ छोड़ दिया जो प्रेस मंत्र कहते हैं ना तो संन्यासी जब दोनों हाथ ऊपर उठा करके करते हैं तो उसी का स्मरण करते हैं ये प्रतिदिन स्मरण रखना है हम इसको छोड़ दिया छोड़ दिया फिर पकड़ना नहीं उसको तो यहाँ तक योग्यता संपादन में दो बल्ली पूरा चला गया आगे रितम पीवंत तो सुकृत्य रोके वहां से फिर करते हैं और आरम्भ करने से प्रथम तुम पदार्थ का शोधन करना पड़ेगा तृतीय बल्ली उसमें गया रथ का उपाख्यान दिए रथ के साथ तुलना करके रूपक रूपक अर्थात तुलना करके ये बताते हैं तो उसमें तोम पदार्थ का शोधन करना है तो तुम पदार्थ में क्या सो मालिन्य दोष हो सकता है फिर आगे कहते हैं तो सूचि यस्तु विज्ञानवान भवती वो तो शुद्ध हो गया यस्तु अविज्ञानवान भवती का सदा असूचि अर्थात तोम पदार्थ में दिखाते हैं कि इंद्रिय मन बुद्धि में ये सब अशुचि अशुद्धि हो सकती है इंद्रिय अशुद्धि क्या है इंद्रिय मन, मन का बात नहीं मानना मन का अशुद्धि कहते मन बुद्धि के पीछे नहीं चलना ऐसा ऐसा क्यों हुआ कहते हैं बुद्धि में विवेक ही नहीं है आज बुद्धि में विवेक नहीं रहेगा वो मन को कैसे नियंत्रण करेगा वो इंद्रिय कैसे उनके पीछे चलेंगे ये सब बता दिया तोम पद का कैसे शोधन होगा आगे फिर इंद्रिय पराग्य तो था कह करके तोम पद का शोधित अर्थ बता देगा अर्थात तो यह तृतीय बोली यहाँ तक होते होते तोम पदार्थ का शोधन बता दिए अर्थात पदार्थ के लिए वाक्य दे दे अशब्दम स्पर्शम अपम अभ्यम कह करके अर्थात तो यह जो हमारा वास्तव स्वरूप है वो उसी प्रकार की है ये अनादिनातम अभी आगे और इसी को बार बार वही चीज को बताएंगे और थोड़ा तत्पदार्थों के बारे में और विचार आएगा यहाँ तक हम लोग जो प्रथम अध्याय का तीन बल्ले देख लिए इसका तात्पर्य यह आ गया मुख्य इसमें योग्यता संपादन हमको प्रतिदिन विचार करना है कितना हुआ कितना नहीं हुआ तो अगर कहते ना कुड़ी अगर धार तीक्षण है तो बस तुरंत होगा और नहीं है तो काटते रहेंगे काटते रहेंगे कठिन होता है अथ आगे अथ द्वितीयाध्याय प्रथम बल्य आरंभ होगा इसके लिए अवतरणी क्या देते हैं भाष्यकार अच्छा टीका में टीकाकार उसके लिए कहते हैं अनादि प्रतिबंधः प्रागुक्तो अधुना आगंतुक प्रतिबंध दर्शनाय उत्तर इति इत अह अनादि अविद्या प्रतिबंधः अविद्या प्रतिबंध प्रागुप्त तो ये आया था ऐसा सर्वेश भूतेशु गूढ़ोत्मान प्रकाश थे वहाँ कहा गया था ये अनादि अविद्या यही प्रतिबंधक है क्योंकि वहाँ विचार करके कह रहे थे हमारा वास्तव स्वरूप इस प्रकार की होने पर भी तो और जब आचार्य व्याख्यान भी करते हैं तो भी हमको नहीं लगता है कि अहम ब्रह्म अस्मी फिर किस प्रकार की लगता है जो अनात्म पदार्थ देहो इत्यादि उसी में ही तादात्म्य करता है कोई नहीं बताने पर भी तो ये क्यों हुआ ऐसे विरुद्ध चीज क्यों हुआ तो वहां कहा गया था कि अनादि अविद्या इसके चलते हो रहा है तो यहाँ कहते हैं अनादि जो अविद्या है अविद्या से प्रतिबंध अर्थात अविद्या अनादि होने से इसमें जो प्रतिबंध हुआ वो भी अनादि है अर्थात हमारी ये जीवत्व ये कब से है कहते अनादि से तो ये जीवत्व भाव का आपादको कहते हैं अविद्या अविद्या अनादिकाल से होने से तो ये जीवत्व ये भी अनादिकाल है। ये कहा गया था अधूना आगंतु प्रतिबंध दर्शनाय आय तो अनादि प्रतिबंध हो गया अविद्या के चलते हैं और आगंतुक प्रतिबंध अर्थात जो आते हैं कभी लगता है कि ये हमारा प्रतिबंध है कभी लगता है कि हम तो उसको पार कर गया जैसे जब इंद्रिय के साथ मन के साथ लड़ना आरंभ होता है कभी कभी लगेगा ये इंद्रिय तो अभी हमको विषय में खींच नहीं पाएगा फिर कुछ दिन के बाद क्या देखेंगे <laughs> फिर गया उसी में तो उस समय तो बढ़िया मन उसका पीछे रहेगा मन बढ़िया तर्क देगा क्या आज तो अंतिम बार ये कहेगा तो ये कहते हैं ये सब हो गया आगंतु का प्रतिबंध ये हमेशा नहीं रहते हैं इसके लिए आगंतुक प्रतिबंध बताने के लिए उत्तरवल आरंभ इति संबंधम आह भाष्य में गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते तुग्र या बुद्धिया भाष्यकर लगभग पूरा मंत्र देती बात तो कहा गया था यह आत्म तत्व तो सभी भूतों में विद्यमान है किंतु गूढ़ न प्रकाशते किन्तु जो सूक्ष्म बुद्धि है अग्रबुद्धि उसके द्वारा जाना जाता है अर्थात तो विषय वासना रहित तो बुद्धि कह पुनः प्रतिबंधो अग्रियाया बुद्धेर ये बुद्धि का प्रतिबंध क्या है एक नंबर टिप्पणी यहाँ प्रतिबंधो अग्रियाया अग्रिया के ऊपर एक नंबर टिप्पणी है ना नया पुस्तक में है यहाँ अच्छा एक नंबर टिप्पणी अग्रिया बुद्धेरित बुद्धेर अग्रियताम बुद्धि जब अग्रह हो जाएगी अर्थात एकाग्र हो जाएगी तो तो ये बुद्धि का क्या प्रतिबंध है ये अग्र होने में बुद्धि एकाग्र क्यों नहीं हो जाती है क्या इसमें बाधा है ये न तद अभावत आत्मा न दृश्यते क्योंकि अग्रया बुद्धिया आत्मा दृश्यते हैं और बुद्धि अगर अग्रह नहीं होगी तो आत्मा का दर्शन नहीं होगा बुद्धि अग्रह होने में प्रतिबंध क्या है उसको दिखाते हैं इति तदर्शन इति तद अदर्शन कारण प्रदर्शनार्थ बल्ली आरभ्य तदर्शन आत्मा का अदर्शन हो रहा है क्यों बुद्धि अग्रा नहीं है तो ये अदर्शन का कारण जो बुद्धि अग्रा नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है उसको दिखाने के लिए आगे का बल्ली आरम्भ किया जाता है ही श्रेयः प्रतिबंध कारणे तद अपनयनाय यत्न आरुम शकथा विज्ञाते ही श्रेय प्रतिबंध श्रेयः श्रेय से प्रतिबंध से यद कारण तस्म विज्ञाते जाना जाए शत्रु पहले दिखे तब तो उसका प्रतिकार के लिए उद्यम करेंगे अगर शत्रु ही पता नहीं चलेगा शत्रु तो हमको मित्र जैसा लगता रहेगा ये तो बढ़िया है करते रहेंगे फिर उसका तद अपन आय उसका निराकरण के लिए यत्न कर सकते हैं अगर हमको शत्रु दिखेगा तो ना अन्यथा अगर हमारा जो परिपंथी है जो विरोधी है अगर वो हमको प्रतीत नहीं हो रहा है पता नहीं चल रहा है हम उसका निराकरण कैसे करेंगे तो अभी दिखा रहे हैं अर्थात तो हमारा बुद्धि अग्र क्यूँ नहीं हो रहा है उसके लिए कारण दिखा रहे हैं स्वयं तस्रा पश्यारम कशिधीर प्रत्यात्मृत चुनामृत खानी परा पश्य नमृत आु कचिधी प्रत्यागात्नमत अर्थिश उत्तराधक अमृत आवृत कश्चित धीर प्रत्यकात्मान ऐचर नहीं तो कश्चित धीर अमृतत्व मिच्छन ये भी हो, हो जाएगा कश्चित धीरे धीरे करता हो गया उसका विशेषण हो गया अमृतत्व आवृतु ये दोनों हो गया परांची खानी परंची अर्थात पराग अंचितुम शीलम ते परांची अर्थात बाहर जाने का जिनका स्वभाव है खानी खानी अर्थात गोलक गोलोक कह दिया गया अर्थात है कि का निष्ठा इंद्रिया ऐसा लेना होगा क्योंकि खानी खानी हिंदी में खानी खानी में महत्व तो नहीं है खनि में जो पदार्थ है उसमें महत्व तो है तो इसलिए यहां खानी शब्द से खानी में होने वाला जो गोलोक उसको कहा जाता है तो पर खानी यह द्वितीय बहुवचन हो जाएगा अर्थात तो उनको स्वयंभूष व्यतीणत्सित तो कर दिया व्य बी अतृण्थ अत्रिर्णत में धातु क्या हो जाएगा त्रिद हिंसायाम त्रिद फिर रुदादिगण में होने से रुदादिभ्य स्नम तो हो गया त्रिणत त्रिहिंसा में हो को तो कैसे कर देंगे त्रिही हिंसायाम है त्रिदिर है ना त्रिदिर। धातु है ना वह, त्रिदिर, वही धातु त्रिह होने से तो अतनेड हो जाएगा उसका अतिनेट होगा ना उसका रूप अतरिनेट अतनेट ऐसे रूप बनेगा तो यहाँ त्रिधीर हो जाएगा ये संज्ञा करने सूत्र क्या, क्या, हाँ, क्या है वाच्य हो तो भारतीय हो गया को इत संज्ञा करने से लाभ क्या है तो वह विकल्प से अंग होगा चिली को व्यतणत व्यत अर्थात हिंसित कर दिए हिंसित कर दिए अर्थात इंद्रियों के प्रति हिंसा कर दिए परमात्मा तो हिंसा क्या कर दिए तो कहते ना कि कोई व्यक्ति आराम से सोया है और शास्त्र भी कहते हैं सोया हुआ सुसुप्ति में व्यक्ति को जगाना नहीं ये कहा जाता है किंतु जाकर के आप उसको जबरदस्त हिला करके उठा देंगे तो कहते हैं वह हिंसा कर दिया अर्थात स्वाभाविक स्थिति से विच्युत तो करवा देना ये हिंसा है तो परमात्मा इसी प्रकार के अगर इंद्रियों को ऐसा बनाते हैं कि वो अपना स्थिर रहते हैं और मन को खींचते नहीं वो मन परमात्मा कार्य होकर के ब्रह्मा ब्रह्माकार होकर के रहता इस प्रकार के नहीं करके परमात्मा इंद्रियों को बहिर्मुखी बना दिए तो परमात्मा ही बना दिए स्वयंभू स्वयंभू परमात्मा स्वयं भवती स्वयंभू परमात्मा इंद्रियों को इंद्रियों के प्रति हिंसा कर दिए इसलिए बेचारे इंद्रिय क्या करते हैं तस्मात परांग पश्यति तो इसलिए यह इंद्रिय परांग पश्यति यह इंद्रिय नहीं पश्यति का अर्थ वह इंद्रियों का जो स्वामी है अच्छा हाँ उपलब्धा जीव परांग पश्यति पश्यति का करता हो जाएगा जीव एक वचन दिए हैं इसलिए यह जीव हमेशा अपरांग अर्थात बाह्य पदार्थों को ही देखता है क्योंकि उसका जो साधन है इंद्रिय वो बाहर को देखने का स्वभाव वाला है तो इसलिए जीव बाहर को ही देखता है न अंतरात्मन अंतरात्मन तो प्रातिपदिक हो गया अंतरात्मानम इस प्रकार के अर्थात अंतरात्मा को नहीं जानता है फिर उपाय कहते हैं अमृतत्व इच्छन प्रथम अमृतत्व को इच्छा करे तभी क्या करेगा आवृत चक्षुर फिर इंद्रियों का नियंत्रण करेगा अमृतत्व चाहेगा तभी इंद्रियों का इंद्रियों का नियंत्रण करेगा ये छांदों के उपनिषेद में कहा गया सत्य कैसे प्राप्त होगा कहते विज्ञान से तो ये विज्ञान कैसा होगा उसके लिए कहा गया निष्ठा ना निष्ठा से पहले और शुश्रूषा ये शुश्रूषा कैसे होगा कहते निष्ठा निष्ठा अर्थात इंद्रिय संयम ये इंद्रिय संयम निष्ठा ये कैसा हो जाएगा कहते कृति तो ये कृति कैसा हो जाएगा कहते हैं सुख तो सुख सुख अगर प्रथमे है आ तो फिर इतना परिश्रम क्यों है कहते हैं सुख अभी है नहीं अर्थात सुखम लप्याम है हम, हम लोगों को सुख प्राप्त होगा सुख की इच्छा करने से इंद्रिय समय करना आरम्भ करेगा यहाँ भी वही बात कहा जाता है अमृतत्व तो इच्छन अर्थात तो हमको अमृतत्व तो चाहिए ये बुद्धि होने से ही इंद्रियों को नियंत्रण करेगा पता चलेगा इंद्रिय ही हमारा अमृत अमृत स्थिति का व्याघात करने वाले होते हैं अमृतत्वि तो अवृत चक्षु कौन करेगा कच्चिम इति नियंत्र अर्थात तो बुद्धि बुद्धि विवेक युक्त तो हो जाएगा तभी प्रत्येगात्मान अक्षत अच्छत ये तो लंग का रूप हो गया तो इक्षति अर्थात प्रत्येगात्मा का अनुभव करता है ये भाष्यकार कहेंगे छंदसी काला नियमात दक्षिण पार्श्व में अंतिम पंक्ति में भाष्य में है छंदसी काल अनियमात इसलिए अच्छुत लंग का रूप अर्थ हो जाएगा इक्षति अमृतत्व तो चाहिए अर्थात मुक्ति चाहिए बुद्धि होने से इंद्रियों का नियमन करेगा बुद्धि पूर्णतः एकाग्र हो जाएगी तो फिर प्रत्येगात्मा का अनुभव होगा भाष्य में पराची परी इति हो गया पराँची अंची अंचंती गति अंचुगत खानी खानी अर्था गोलकानी तदुपलक्षिता श्रोतादीनी इंद्रिया खानी इति उच्य तदुपलक्ष लक्षिता है तदर्थ खानी उपलक्षितानि गोलक उपलक्षित होते हैं इंद्रिय गोलक अर्थात जो इंद्रियों का स्थान है जैसे चक्षुर हो गया इंद्रिय इंद्रिय हमको दिखती है किंतु जो दिखता है वो गोलक गोलोक अर्थात तो उसका रहने का स्थान आस्थान उसको गोलक कहा जाता है तद उपलक्षिता अर्थात गोलोक उपलक्षिता जो इंद्रियां इंद्रिया गोलक में रहने वाले इंद्रिया उनका स्वभाव है बाहर चलने का आगे भाष्य दानी परांची अर्थात परांची पराग अंशित दिया गया इसका अर्थ कहते विषय प्रकाशनाय प्रवर्तन शब्दादि विषय को प्रकाश करने के लिए प्रकाश करने के लिए अर्थात इंद्रिय विषय को प्रकाश करेगा तात्पर्य है कि तद विषय का ज्ञान करवा देगा यही हो गया कहीं कहते हैं शब्द विषय को प्रकाश कर दिया इंद्रिय विषय को प्रकाश कर दिया इसका अर्थ है कि तद विषय को ज्ञान करवा दिया शब्दादि विषय प्रकाशनाय प्रवर्तन थे तो इंद्रिय का स्वभाव है विषय को प्रकाश करेंगे तथा विषय वृत्ति कर ही करवाएंगे और ये विषय विषय की अपेक्षा अधिक हानिकारक होता है ये मांडुक्यों का टीका में आनंद गिरी कहते हैं विषय विषया नाम अत्यंत मंतरम विषय और विषय ये दोनों परस्पर से बहुत दूर हैं तो कौन अधिक हानिकारक है कहते हैं उपभुंगतम विषंग हंति विषय अगर उपभुक्त अगर खाया जाए तो मरेगा और विषया स्मरणादपि विषय का तो स्मरण करेगा ध्याय कर तो विषयानुपुष अंतिम में जाकर के प्रणस्य तो देखिए विषय कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा वो तो नाश कर देगा केवल स्मरण मात्र से भाष्य में यस्माद् एवं स्वाभाविकानि तानि स्वाभाविक व्यतिन हिंसित हनन यस्माद् एवं स्वाभाविकानि यस्माद् आगे एवं स्वाभाविकानि इस प्रकार के अनुल्यना पड़ेगा अर्थात तो इस प्रकार के स्वभाव वाले हैं कौन तानि तानि इंद्रिया तो उनको व्यतिण व्यतिर्णत अर्थात हिंसितवान अर्थात तो हनन परमात्मा ये सारे इंद्रियों को हनन कर दिया मार्ग टीका में उसको कहते हैं ये इंद्रियों को बहिर्मुख बना करके उनका हनन कैसे हो गया टीकाकार करें इंद्रियाणी अंतर्मुखानी यदि इंद्रियाणी अंतर्मुखानी श्यू हो इंद्रिय अगर अंतर्मुख हो जाएंगे तदा तानी आत्मनिष्ठतया अमृतत्व तब तानी इंद्रिया आत्मनिष्ठतया अर्थात आत्मनिष्ठतया अर्थात आत्म दिशा में प्रवाह होने के लिए मन को छोड़ देंगे अर्थात तो मन को खींचेंगे नहीं नहीं तो इंद्रिय आत्मनिष्ठतया हो जाएंगे अर्थात इंद्रिय आत्मनिष्ठ सीधा नहीं होंगे तो आत्मनिष्ठतया अमृतत्व इुह अर्थात मन मुक्त होकर के बुद्धि को ब्रह्माकार हो जाएगी तो इंद्रिय भी सब प्रसन्न होंगे तो अगर ध्यान अच्छा लगा ब्रह्माकार भ्रमाकारि हो जाएगी थोड़े समय तक तो पूरा शरीर में भी स्फूर्ति होती है कहते हैं वो इंद्रिय भी प्रसन्न हो जाएंगे मन जब प्रसन्न रहेगा बाकी सब प्रसन्न रहेंगे साथ में अमृतत्व अत इंद्रिया बहिर्मुखा सृष्टानी श्र, यत न यत तेसा हननम एवं कृतम इत्यथ अगर ये इंद्रिय अंतर्मुख हो जाएंगे तो आत्मनिष्ठ हो जाएंगे परमात्मा नहीं चाहते हैं कि इंद्रिय आत्मनिष्ठ हो जाए इसलिए इंद्रियाणी बहिर्मुखानी श्रिष्टानी उनको तो बहिर्मुख बना दिए हैं तो वही जो उनको स्वभाव से च्यूत करवा दिए वही उनका हनन कर दिए जैसे कहते मत्स्य को आप जल से च्यूत कर देंगे तो वही उनका हनन हो गया और जो विषय है उसको विषय से उठा करके सत्संग भवन में बैठा देंगे कहते वही उसका हो गया और जो शास्त्र में चलने का रुचि है उसको वहां से उठा करके आप बाजार में डाल देंगे तो वही उसका सबको अपना विरुद्ध स्थान पर डाल देना ये कहते हैं हिंसा कर दिया आगे भाष्य में कोस हो इनको प्रति, इनके प्रति हिंसा कौन कर दिया कहते हैं स्वयंभू हो परमेश्वर स्वयंभू स्वयमेव स्वतंत्रो भवती सर्वदा न परतंत्र स्वयंभू हो स्वयं भवती स्वयंती स्वे नहीं होता है पश्यति, तस्मत जीव। जो मंत्र में है पश्यति, पश्यति पर जीव तस्मा क्योंकि उनका जो कर्ण है वो बहिर्मुख स्वभाव वाले हैं। इसलिए पराग रूपन बाहर होने वाले पदार्थों को रूपान रूपान विषया अनात्म भूता शब्दी पश्य शब्द शब्द स्पर्श रूप रस बाकी द्रव्य भी, उपलब्धते उपलब्ध जो ज्ञाता जीव क्षेत्र न अंतरात्मन, अंतरात्मन को कह दिया गया, अर्थात न अंतरात्म एवं स्वभाव सोक अगर इंद्रियों का स्वभाव बना दिए परमात्मा बहिर्गमन के लिए तो फिर आत्मा का ज्ञान कैसा होगा कहते हैं कि एवं स्वभाव है सती लोकस्य लोक में साधारणतया ये स्वभाव होने पर भी कश्चित मंत्र में कहेगा कश्चित धीर उसके लिए भाष्यकार उपमा देते हैं नद्या प्रतिश्रोत प्रवर्तनमिव नदी में विपरीत दिशा में तैरने वाला ऐसा भी कोई होते हैं बहुत अगर शरीर में ऊर्जा है अगर कभी गए हैं नदी में तैरने के लिए आ जिनको इतना बल नहीं है तो वो कहेंगे ठीक है थोड़ा दस मिनट थोड़ा किनारे किनारे तैरेंगे और जिनको बहुत ज़्यादा है कहेगा दूर में पत्थर दिखता है ना वहाँ तक जा करके आता हूँ तो इसी प्रकार कहते हैं तो प्रति अर्थात तो चित्त जब एकाग्र होगा फिर ये सामर्थ्य आता है धीरो धीमान विवेकी धीमान अर्थात प्रशस्त धी बुद्धि में प्रशंसनीयत्व क्या है विवेक धीमान विवेकी विवेक विवेक तत्व बोध में क्या कहे उसका अर्था अर्थ नित्या, नित्यानित्य वस्तु उसका विवेक करना है धीमन विवेकी प्रत्येगात्मा नम इसमें समास देते हैं प्रत्येक चो आत्मा ची प्रत्यत्मा प्रातिकूल्य न अंशति अहंकार का जैसे स्वभाव है उसका विरुद्ध स्वभाव ही आत्मा प्रातिकूल्य ने इसलिए कहते हैं विरुद्ध अंशति प्रकाशते तो प्रत्यक्ष प्रत्येगात्मा प्रति एवं आत्म शब्दो रूढ़ो लोके न, न्यस्मिन आत्म शब्द आत्मा में ही लोक में रूढ़ है अन्यत्र प्रयोग होता है बाकी मिथ्या आत्मा किसको कहते हैं शरीर को और गौण आत्मा पुत्रादि का तो वो भी सब आत्मा शब्द व्यवहार हो जाता है किंतु वो रूढ़ नहीं है मुख्य अर्थ तो नहीं कहा जाता है उसका व्युपत्ति पक्ष आत्मा आत्म शब्द बर्तते अगर व्युत्पत्ति पक्ष लेंगे अर्थात आत्मन ये जो प्रातिपदिक है इसका व्युपत्ति लेंगे अर्थात धातु प्रत्यय को अलग करेंगे तो भी आत्म शब्द मुख्य आत्मा में ही प्रसिद्ध होगा आज यहाँ तक Om sanmo mitrahasam param sanmo